हेलो हेलो आशा मैं मीरा बोल रही हूँ मीरा बहुत दिनों बाद बात हुई क्या हाल है बिल्कुल ठीक हूँ जरा तुमसे कुछ काम है हाँ हाँ बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ मैं सैंडल खरीदना चाहती हूँ. क्या तुम्हें कोई अच्छी दुकान मालूम है? हाँ, इस्टेशन के पास मेरी पसंदीदा दुकान है. क्या तुम्हें कल या परसों फुरसत है? क्या हम साथ चल सकते हैं? अच्छा, तब हम फिर इतवार को ग्यारा बजे त� इस्टेशन के सामने मिलते हैं। ठीक है, इतवार को ग्यारा बजे। ठीक है, शुक्रिया। कानाए, मैं इतवार को अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने जा रही हूं। क्या तुम भी चलना चाहती हो। हाँ, क्यों नहीं। अरे? ये तुम्हारी जापानी सहेली है ना? नमस्कार, नमस्ते। आज मैं भी साथ चल सकती हूँ? जी हाँ जरूर। मुझे भी खुशी है। वैसे आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। धन्यवाद। आशा। क्या दुकान यहाँ से दूर है? वो रही दुकान। तुम्हारे सामने चलें